Oh, yeah. oh. नमस्कार आप सुन रहे रेडियो संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का है। दिल से स्वागत है मुझे अच्छी तरह पता है कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम को बड़े बड़े चाव से से दिल सुन रहे होंगे और जो भी संगीत प्रेमी है हमारी युवा साथी हो या कोई भी उम्र वाला हो संगीत तो सबको प्यारा लगता है और संगीत सीखना सबको अच्छा लगता है तो चलिए आपकी जिज्ञासा को पूरा करने की कोशिश हम रेडियो मधुबन के माध्यम से करेंगे और हमारे साथ है देवेंद्र जी जो संगीत के टीचर हैं, एमए किया है उन्होंने संगीत में और अभी वर्तमान समय वो स्कूलों में भी पढ़ाते हैं बच्चों को और साथ में अपने घर पे भी कोचिंग क्लासेस चलाते हैं संगीत के लिए तो अधिक जानकारी के लिए तो आप उनसे बात कर ही सकते हैं लेकिन अभी हमारे साथ हैं और मैं आप सभी की तरफ से देवेंद्र जी का ताहदिल से स्वागत करता हूँ थैंक यू तो चलिए संगीत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं यही पूछना चाहूँगा की जैसे की हमने पिछले एपिसोड में तबले के बारे में बात की एक्चुअली में तबले का जो शुरुआत है किस तरह से हुआ था तो देवेंद्र जी ने एक बहुत ही सुंदर दंत कथा के माध्यम से उसकी शुरुआत की थी और खुशरोजी जिनका तबले का मास्टरी है तबला का जो वाद्य है उनके जरिए बहुत ही फेमस रहा और काफी उन्होंने तबले के साथ जो चीजें की वो शायद ही कोई कर पाए ऐसा उन्होंने जादू ही जो चीजें है तबले के साथ उन्होंने किया था और उनके तीनों बेटे भी संगीतकार उसमें भी वो सभी लोग तबला अच्छी तरह से बजाते हैं और एक का नाम तो अच्छी तरह से जानते हैं जाकिर हुसैन जिनको सभी लोग टीवी आर्टिस्ट के रूप में या फिल्मों भी देखा है आपने तो चलिए ये सारी बातें तो हुई हैं और तबले के बारे में बहुत सारी बातें देवेंद्र जी ने भी हमें बताया और बरकरार रखते हुए आप सभी के लिए खास आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूंगा दादरा रूपक केरवा आदि मुख्य तालों के अलावा भी कौन कौन सी ऐसी ताले होगी उसके बारे में हमें बताइए जरूर ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया ये जो ताले जो आपको बताई प्रचलित ताले थे जी यानी ये सभी लोग जानते हैं ज्यादातर लोग जानते ये हैं। ये कॉमन जो फिल्म इंडस्ट्री वाले और ये इसका प्रयोग ज्यादा करते, करते हैं। दादरा केरवा और रूपक और, और कोई कोई ताले ऐसी है जिसे अप्रचलित कहा गया है जी जी इसको कम जानते हैं लोग जिसे कम जानते है और कोई कोई गायन शैली होती है जी ध्रुपद हुआ धमार हुआ उनके अंदर जो मेन जो ताले बसती है अप्रचलित में भी जो है वो बसती है उन तालों के बारे में बता रहा वो रूपक की तरह ही बसती है लेकिन उसका बोल अलग है और तबले पर जब बजाई जाती है तो बंद बोल की जगह वो खुले बोल यानी खुले हाथों से जिस प्रकार ढोलक को खुले हाथों से बजाया जाता है इसी प्रकार से तबले पर खुले हाथों से बज इसके जो बोल है वो आपको बता रहा हूँ धा दिनता तिट कत गन ये सात सात मात्रा सात मात्रा एक बार मात फिर से आप बताइए धा दिन धा तिट कत गन इसमें तिट ये एक में गिना जाता है कत जो है ये भी एक में गिना जाता है गदी है वो एक में गिना जाता है और गन, गन जो है वो एक में गिना जाता है धा दिन ता ये एक एक में गिना जाता है धा दिन ता तिट कत गन इस तरह से ये टोटल सात मात्रा सात मात्रा होती है अच्छा फर्क इतना है की रूपक को जो है वो बंद बोलो में बजाया जाता है तिवरा जो है वो खुले खुले बोलो में बोला कोई कोई ऐसे फिल्मी गीत भी है जिसमें ये को उसके वो बोलकर और फिर उसकी खूबसूरती गीत की की बढ़ाने कोशिश की जाती है अच्छा इसी तरह से है आ, दिन, दा दिन दिन धागेट दिन ता दिन दिन पूरी ये महत्व है हु. इसी तरह से आड़ा चौताल आडा आड़ा चौताल आड़ा चौताल आड़ा चौताल के बोले धिन तिरकिट ना तुन्ना कत्ता दिन्ना, दिन ना दिन दिन ना इस तरह से आड़ा ले फिर तिलवाड़ा तिलवाड़ा के है धा तिरकिट दिन दिन धा धा तिन तिन ता तिरकिट दिन दिन धा धा दिन दिन ये टोटल सोलह मात्रा है अब 16 मात्रा में त्रिताल भी बजाई जाती है और तिलवाड़ा भी बजाई जाती है लेकिन इसमें ख्याल गायकी होती है जो जिसमें बड़ा ख्याल होता है छोटा ख्याल होता नहीं। है जैसे आप गीत सुनते हैं इसी प्रकार से वो भी होती है लेकिन जैसे बड़ा ख्याल में आपको त्रिताल तो मध्य लय में आप सुनोगे तो अच्छा लगेगा वैसे के वैसे तिलवाड़ा जो है उसकी प्रकृति ऐसी स्लो सुनो तो अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है तो जितनी भी ये सोलह मात्रा की जो बंदिश है ख्याल जो है जी जी जी वो छोटे बड़े ख्याल के अंदर ये मात्रा ये मात्रा मात्रा लगेगी लगेगी वापस एक बार सुन येगीट किट धिन धिन धा धा धिन धिन दा इस तरह से फिर धमार धमार एक गायन शैली भी है और इसका प्रयोग होता है इसमें टोटल चौदह मात्रा का प्रयोग किया गया क धी टी धा आ ग ती ट ता क इस तरह से ये टोटल चौदाह मात्रा चौदह मात्रा की है फिर चौताल ये चौताल जो है ये ध्रुपद गाय की ये गायन शैलियां हैं सब मैं जैसे बता रहा हूँ ध्रुपद और धमार ये सब गायन शैलियां तो ध्रुपद के अंदर चौताल का प्रयोग होता है धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गन धा और फिर एक सुलताल कर कर कर वो बता धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदि गन इस तरह से दस मात्रा देवेंद्र जी एक बात बताइए कि जैसे आपने चौताल की बात की धा दा दीदा तो ये जो चौताल है ये हमने कहीं सिमिट के ऐड में भी सुना है उसमें भी इस तरह की कुछ आवाज़ होती है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हाँ मैंने जैसा आपको बताया जैसे कोई भी ये, ये तालों के जो बोल है जी जिससे गीतों को मधुर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है नहीं, नहीं। तो जैसे जैसे आपने बताया कि सीमेंट की ऐड के अंदर भी इस ताल का प्रयोग हुआ है तो हाँ मैंने भी ये सुना हुआ है की सीमेंट की ऐड में भी ये बोल बोले जाते हैं तो वो बस जो उसकी खूब खूबसूरती तो बढ़ाने बड़ा, के लिए, बोला के लिए जाता बोले जाते लेकिन यह पटलित ताल है जैसे मैंने बताया कि भाई क्लासिकल के अंदर जो गायन शैली है ध्रुपद हुआ धमार हुआ उसके अंदर ही ये प्रयोग होता है अच्छा। इसके बोल को एक बार वापस आपको सुना, सुना जिससे क्या क्या है? जो भी सुनने वाले हैं उनको क्लियर हो एड और ये एकदम क्लीन हो जाएगा भाई यहाँ इसके अंदर चौताल बजी हुई है तो वापस एक बार आप सुन लीजिए धा धा दिन ता किट धा दिन ताट कत ग इस तरह से ये चौताल है पूरी ये बारह मात्रा है जब एक ताल को आप सुनते हो तो भी बारह मात्रा आती है और ताल को सुनते तब भी बारह मात्रा लेकिन बस फर्क यही है कि ये खुले हाथों से बजाई जाते है खुले बोले इसके अंदर थोड़ी जो इसकी जो चाल है वो एक ताल से अट करे तो इस तरह तो जैसे आपने ताल बताए है उसके बोल भी थोड़ा सा अगर बता देंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा हमारे सुनने वालों को हाँ जैसे तिवरा जो है इसकी जो मात्रा है जो है वो सात मात्रा, मात्रा, मात्रा की है झुमरा जो है ये बारह मात्रा की होती है आड़ा चौताल जो है ये चौदह मात्रा की है तिलवाड़ा ये सोलह मात्रा की है और एक अधा करकर और ताल है ये ज्यादातर अभी गीतों में भी बजाई जाती है लेकिन ये अप्रचलित है तो इसके भी बोल मैं आपको एक बार बता देता हूँ धा धिक धा धा धिक धा धा तीख धा धिक धा इस तरह से बजाई जाती है ये एक दो ये फिल्मी गीतों के अंदर भी इसका प्रयोग हुआ है फिर धमाड़ जो है ये भी चौदह मात्रा है। हाँ चौताल है ये बारह मात्रा की, हाँ, मात्रा की। और सुल है ये दस मात्रा देवेंद्र जी ये बताइए कि जैसे आपने प्रचलित और अप्रचलित ताल के बारे में हमें बताया है तो इसमें मात्रा का कैसे कॉन्ट्रास्ट होता है या क्या डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं अलग अब अपटलित जो ताले हैं ये ज़्यादातर इसकी जो खूबसूरती जैसे मैंने बोला कि जब बंद बोल सुनने को मिलते हैं तो वो कानों को अच्छे लगते हैं और अभी जैसे अपन फिल्मी गीत या ये को, कोई भी अपन सुनते हैं तो इसके अंदर सबसे मुख्य बात क्या आती है कि इसकी मधुरता क्लासिकल में मधुरता के साथ साथ दूसरा ये देखा जाता है कि भाई उसकी जो गणना है वो एकदम क्लीन हो गई एकदम क्लीन होनी चाहिए तो ये जितनी भी अपटलित ताले इसमें गन्ना को ज्यादा महत्व दिया अच्छा अच्छा तो गिनकर एकदम परफेक्ट एकफेक्ट सामने उन सामने रख सकते हैं ये है और अप्रचलित जो ताले है जैसे कि मेरे से बहुत जने ये पर्सनल भी करते हैं भाई ये टोटल कितनी ताले हो अप्रचलित और पर्ष्लित। प्रचलित दो, दो, दोनों मिलाके दोनों मिलाके के अच्छा, तो अच्छा। मेरे जितना नॉलेज में है तो कम से कम चार सौ और अस्सी ताले टोटल अच्छा। जो ताले हैं वो अभी जो अभी जितना मैंने बताया वो खाली क्या है कि जो ज्यादा यूज अप्रचलित के अंदर भी जो जैसे कोई क्लासिकल सीख रहा है कि ध्रुप धमार इसमें किस तरह से बसता है तो इसमें ये ये ताले जो है ये ज्यादा यूज होती है तो ऐसे तो कम से कम 480 चार सौ हम्म हम्म हम्म एक म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर उनका एक गीत है उसमें लक्ष्मी ताल का जो कम से कम 36 मात्रा के आसपास हु तो उसको उन्होंने उसका प्रयोग इस तरह से किया है कि भाई पूरी बंदिश जो है वो तो 16-16 मात्रा की है लेकिन जो ऊपर का एक कट जो था वो पूरा छत्तीस मात्रा, मात्रा का टोटल जो है वो एक कट उन्होंने लक्ष्मी ताल का पूरा ऐसे के प्रयोग कर वहां पर रख दिया वो अप्रचलित ताल है वहाँ खूबसूरती के हिसाब से वहाँ पर है वो अच्छा लगता है वहाँ अच्छा पर अच्छा लगता है। तो यही है मना ताल जब हम लोग सीख लेते हैं और इसके जो सिस्टम है उसको समझ लेते हैं तो हम लोग जैसे कोई भी चीज़ को बनाते हैं तो उसकी डिजाइनिंग बाद में करते हैं तो इस तरह ये अप्रचलित तालों को यूज़ करके भी और बढ़ाया जा जाती है तो बहुत ही अच्छी बात आपने आज हमारे साथ शेयर किया देवेंद्र जी चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और भी बातें इस तरह की हम करेंगे आगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर संगीत की दुनिया सुनते रहो मुस्कर रहो मधुबन मेरा जे रे गिरधर की मुरलिया जे रे गिरधर की मुरलिया बा मधुबन में राधिका ना पग में घूम कर बांध के आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, पग में घूम कामने आ आ आौलत क्षम छम रलिया बाजेरे मधुबन मेरा अधिकाना चेरे दंग बाजे तिरिट धुम तिरिकिट धूम तार कृतंग बाजे त्रिकृ सुम त्रिकृ सुम तता न चत चुम चुम तथई तथई तुम चुम चन न चुम चुम चन न क्रांत क्रांत क्रांता था मधुबन में राधिका ना चेरे मधुबन में राधिका मग पमाध नीदस निरा सारे सनी दब मधानी सारे सनी दब मग मे स मजु बन मै राधिका नाचे रे स निपमा धा घमारे स नि मजा नि दसा मजुबान मेरा राधिका नाचे रे मधुबन मेरा राधिका ताधारे धीम धीमता नाधर दीर्ता नहीं ताधारे धीम धीम ता ना नाधर ताधारे धीम धीम ताना नाधिर दीर्ता नहीं ताजारेम होतेता नाधिर दीर ताना धिरधिर धीर धीर तुम धीर धीर धीर थम तिरता दें नादर दीर्ता नेता ओधे नादर दीर्ता नेता ओधे नादर दीर्ता नेता दार दारेम तान नमस्कार श्रोताओं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं देवेंद्र जी से जो संगीत में एमए किए हुए हैं और यहाँ पर अब रोड में ही अपने घर पर भी संगीत के क्लासेस चलाते हैं और दो स्कूलों में टीचिंग भी करते हैं बच्चों को तो इस तरह से उनकी जो बातें हैं संगीत के बारे में काफी अच्छा जानकारी उनके पास है तो अभी हम कुछ बातें कर रहे हैं तबले के बारे में अभी हमने तबले के जो ताल होते हैं उसके बारे में बात की थी फिर ताल के किस तरह से गाने रिलेटेड वो पिछले एपिसोड में हमने थोड़ा उज्जलक आपको सुनाई थी और उसके बाद आज हमने जो बात की वो ये है कि दादरा रूपक और केरवा इसके बारे में और इसके अलावा भी जो ताल होते हैं जो उसके बारे में उन्होंने बताया और प्रचलित और अप्रचलित जो ताले होती हैं गाने की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो यूज करते हैं उसके बारे में आज हमने बड़े ही विस्तार पूर्वक सुना तो मैं चाहूँगा कि अब तक जो हमने सीखा है देवेंद्र जी यहाँ तक अगर हम सीख जाते हैं क्या तो हमारी तबले की जो तालीम है वो पूरी हो जाती है ये जो तबले की तालीम की आपने जैसे बात की तो ये पूर्ण नहीं होती जी जी क्यूँकी एक तरह से कहा गया है कि संगीत जो है वो समुन्द्र है जितना इसमें से आप निकाल सकते हो कि जितना खोज आप कर सकते हो उतना, उतना ये बढ़ता है बढ़ता जाएगा जाए अच्छा जैसे 16 आपको मैंने बीट दे दी कभी 16 मात्रा ठीक है 16 को आप किस तरह से आप प्रस्तुत करते हो उसके ऊपर है उसके ऊपर है क्या आप उसका विस्तार कितना कर सकते हो मैंने आपको दे दिया कि भाई चार मात्रा ली चार मात्रा के अंदर आप विस्तार उसका कितना कर सकते हो उसे कितना पलट कर बजा सकते हो कितना सीधा बजा सकते हो ट्रिपल डबल करके भी बजा सकते हो डबल डबल ट्रिपल कर स्टार्टिंग मात्रा एक ले ली फिर चा, चार ले ली या दो ले ली फिर वापिस एक ली फिर चार ली या दो ली इस तरह से उसका विस्तार आप कितना कर सकते हो मेन विस्तार के ऊपर के ऊपर है भाई आप चार मात्रा दी है चार मात्रा को आप किस तरह से आप उसकी बढ़ोतरी कर सकते हो आना तो इसका विस्तार तो बहुत है अथार समुद्र कहा गया इसे सोच लो भैया हम एक किताब लेकर आ जाए और किताब के बेस पर हम सीख जाएंगे वैसा तो, नहीं होता है तो नहीं उसका आप विस्तार कितना कर सकते हैं नापना शुरू कर दिया और कितना आप समझ गए की संगीत की शिक्षा जो है पूरी होती नहीं उम्र भर चलती है और जितना आप उसको प्रैक्टिस करते हो जितना आप जितना उसको प्रयोग में लाते हो उतना ही आप में निकार आती जाती है और उस समय आपको पता चल जाता है की संगीत अभी हमने सीखी कहा है जब आप पब्लिक के सामने परफॉर्मेंस करते हैं पब्लिक को आपकी जो प्रयोग है वो अच्छा लगने लगता है तो इससे खुशी तो होगी लेकिन तभी आपको एहसास होगा कि और भी बहुत कुछ इसमें करना बाकी है तो संगीत का कभी भी संपूर्ण नहीं कहा जाता है लेकिन संगीत की दुनिया ही ऐसा है कि वो बहुत बड़ा समुन्दर है जहाँ पर आप जितनी मात्रा में उसको उठा सकते हो जितनी मोती आप गहराई में जाकर उठा सकते हो उतना ही आपके जीवन में उसकी निकाह उसकी चमक आपके अंदर दिखाई देगा तो ये तो अनंत है लेकिन जितना भी अब तक जो हमने बात की जो तालों की बात की ये जनरल है और रेगुलर प्रैक्टिस में है ये चीजें जैसे रूपक है दादरा है केरवा है ये फिल्मों में बहुत अच्छी तरह से यूज होता है और अभी जो सर ने बात किया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तालों की वो भी अच्छी तरह से वर्तमान समय में गाने की खूबसूरती बढ़ाने के लिए या थोड़ा सा लोगों को आकर्षण करने के लिए नया कुछ लगने के लिए गीतों में वो सारे प्रयोग इसमें इस तरह की बातें जो है जिस तरह की ताले यूज की जाती है वो आपको बता रहे हैं। क्यों नया कोई चीज आपको बता देंगे इन सब के अलावा भी लेकिन वो कहीं प्रयोग में नहीं तो आप उसका सुन भी नहीं सकेंगे और उसका उपयोग आप नहीं करेंगे लेकिन एक बात है की इन सारी चीजों को जब आप प्रैक्टिस करेंगे और इनको समझेंगे तो आपके अंदर से कोई ना कोई नई चीज जरूर निकल सकती है और वो एक्चुअली में संगीत जब आप सीखेंगे और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आते जाएंगे तो एक बात याद रखना कि जैसे कि सर ने बोला चार मात्रा में दे दूं तो उसके कितने आप प्रयोग कर सकते हैं कितनी मात्रा में अलग अलग वैरायटी से आप प्रयोग कर सकते हैं एक यूज करके चार यूज करके दो मात्रा यूज करके फिर उसके बाद चार यूज करते हैं तो इस तरह जितनी भी मल्टीपल चीजें आपको उसमें एक्सपीरियंस करना है कर सकते हैं लेकिन पीछे एक राज यही रहेगा कि उसमें मधुरता होनी चाहिए और जो ताल के जो नियम है उसको कहीं भी आपको मिस नहीं करना है क्योंकि अगर ताल में भी गड़बड़ आ जाएगा तो संगीत मधुर नहीं लगेगा और मधुरता में कमी आएगा तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है तो काउंटिंग एंड स्वीटनेस यानी काउंटिंग और मधुरता होनी चाहिए और तब जाके आपका वो प्रयोग जो है सफल होता है तो इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वाली बात है आपको रोज प्रैक्टिस करते करते वो अंदाज आ जाता है और एक बार अंदाज आ जाने से तो आप किसी भी गायक के साथ अपने जिस ताल में वो अगर कहता है आपको उस ताल में आप बजाना शुरू कर सकते हैं तो जनरली ये सारी चीजें यूज होती हैं और भी आगे हम इस तरह की बातें करेंगे यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मौधुबान 90.4 पॉइंट पर संगीत की दुनिया सुनते रहो मुस्कराते रहो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर संगीत की दुनिया मुझे लगता है कि आप सभी को बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा जो लोग संगीत सीखना चाहते हैं उनका रियाज हो रहा है और जो लोग संगीत के बारे में नहीं जानते उनको जानकारी मिल रहा है प्लस जिनको संगीत के बारे में शौक है उनकी भी शौक इस शो के माध्यम से पूरा हो रहा है तो हमारा यही लक्ष्य है की आप तक संगीत जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो आपके पास हो और आप उसकी खूबसूरती को समझे उसको जाने और उसको जीवित रखे यही हमारी शुभकामना आप सभी के साथ में तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो सर हमारे साथ में हैं काफी अच्छा है, है मेहनत करके तो प्रैक्टिस कर रहे थे आपके जब शिक्षा चल रही थे शिरोही में जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस समय आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ताल जब सीख रहे थे तो उस समय आपको क्या लग रहा था क्या कंफ्यूजन था आपको और फिर कैसे वो सुलझा और कितने समय में आपने उसको सॉल्व किया या कितने समय का प्रैक्टिस के बाद आपको वो आपके समझ में आ गया आपने बहुत अच्छा पसंद किया मेरे से स्टार्टिंग जो मैंने आबू से सीखा था तो आबू में जो बेसिक जो जितनी भी ताले थी मेरे लेकिन उस गायन के अंदर उसे किस तरह से डालना वो चीज मैंने सिरोई के अंदर सीखी और वहां पर जब गायन में सीख रहा था तो उसके साथ साथ भाई अलग अलग ये जैसे मैंने बताया कि छोटा ख्याल बड़ा ख्याल ये सीखाया जाता नहीं, था नहीं, तो बड़े ख्याल के अंदर ए, एक ताला विलंबित यानी बड़ा ख्याल यानी विलंबित आपको बजाना धीरे धीरे जिस तरह से आपने ताली बजा दे वन टू थ्री इस तरह से उसमें काउंटिंग के हिसाब से बजाना पड़ता है। तो इसमें जब ये आया कि भई आपको ध्रुपद सिखा रहे हैं, धमार सिखा रहे हैं, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि भई धमार, तो मतलब यार ये या लिए वापस नई चीज आ गई अपर्स जी जी तो वहाँ पर जब लाइब्रेरी के अंदर बुक भी थी उसमें तो उसमें से मैंने से देखा की भाई ये इस तरह के बोल है उसे निकालने की कोशिश की मेरी एक खासियत थी कि मैं बताता नहीं था, बता था, था, <laughs> <आता> <laughs> था उंगलियों पर काउंट करता कर कर चौदह मात्र एकदम परफेक्ट आ रही है घर पर उसे यानी एक लाइन को कम से कम मैं नहीं निकलते हुए दो घंटे तक लगत बजाने की कोशिश करता अच्छा अच्छा एक लाइन को दो घंटे लगातार बजा था उसके बाद में फिर जो हमारे टीचर जो भी थे उनके पास आता मुझे ये चौथा आप एक बार सुन लो तो जब वो सुनते तो बोले हाँ एकदम परफेक्ट आ गई तो मेरे <laughs> पास काउंटिंग थी बराबर अच्छा अच्छा काउंटिंग सम, आपका बराबर था सम का नॉलेज था उस हिसाब से तो जब काउंटिंग आपकी बराबर होगी भाई आप बोलते रहे हो चार मात्रा लेकिन आपकी काउंटिंग जो है वो एक के अंदर ही आ रही तो ये ये जो मेन जो है चीजें ये इस प्रकार से इसकी अच्छा अच्छा काउंटिंग इसमें बहुत जरूरी है बहुत ही अच्छी बात आपने हमारे साथ शेयर किया और मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं और संगीत या तबला का रियाज करने वाले हमारे श्रोतागण हैं है, उन सभी को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में मुख्य जो बात है वो है काउंटिंग की अगर आपका थोड़ा सा गणित गणित बहुत बड़ी गणित नहीं है लेकिन जितना मात्रा है उस अनुसार आप अगर उसको काउंटेबल करके बजाते हो और सर ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया जब वो खुद प्रैक्टिस कर रहे थे अप्रचलित तालों का तो उस समय उन्होंने जो एक लाइन की जो बात होती है उसको दो घंटे तक रियाज करते थे दो घंटे तक प्रैक्टिस करने के बाद उनको लगा कि ये ठीक हो रहा है और काउंटिंग के हिसाब से भी ठीक हो रहा है, हमको जो है, है। यहां पर तबला जो भी हमारे सीखने वाले हैं उन सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा गुजारिश करूंगा की आप भले प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा कर लेकिन काउंटिंग को बढ़िया मात्रा में अपने मन के अंदर रखिये और उसी अनुसार अगर मात्रा के अनुसार आप बजाते हैं तो आपका जो है किसी भी संगीत संगीतकार के साथ किसी भी गायक के साथ आप बहुत ही अच्छे तरह से बजा सकते हो और आपको कहीं भी बीच में टोकना रोकना नहीं पड़ेगा उनको क्योंकि संगीतकार के साथी तो संगीत सिंगर है वो गा रहा था और बड़े सिंगर थे तो उन्होंने बोला की पीछे जो तबला बजाने वाले है या संगीत जो देने वाले हारमोनियम बजाने उन्होंने बोला तीन ताल में या चार ताल में इस तरह से मिक्स में बजाना ऐसा कुछ उसने गाइड किया तो फिर ये उस लाइन में चले गए और गाना कर दिया और पीछे से उनको तब लेगा किस हमको तो मालूम नहीं कि ना को मालूम पड़ा लेकिन बाद में उन्होंने बोला ऐसा नहीं ऐसा फिर वो में रुक कर वापस उनको बोलते तो हो तो वहां पर बड़ा ये ध्यान देने वाली बात हो जाती है या तो आप पहली बार, बार रियाज करके उनके सामने पीछे साइड में आप उस चीज को बजा के एक बार रिदम में आप सेट कर लो तो अच्छा होता है नहीं तो बड़ा मुश्किल वाला बात हो जाता है तो वो भी एक बात होती है लेकिन चलो कोई भी बात हो जाती है स्टेज पे किसी भी तरह से लेकिन आपका माइंड अगर अच्छा हो तो वो भी चीजें आपके लिए सीख हो जाती हैं वहाँ पर आप सीख सकते हैं क्योंकि ऐसे तो जीवन में सीखना ही होता है पहले पीछे सीखो क्लास में सीखो या रास्ते से सीखो या स्टेज पे सीखो आपने मन में रख लिया कि मुझे सीखना ही है चलो गलती से बच गया कोई बात नहीं इंसान है तो गलती होती है और आप उसके बाद फिर से अच्छी तरह से बजाय तो आपकी वाहवा भी हो जाती है और आपकी तारीफ भी हो जाती है तो थोड़ा सा माइंड कहीं भी बनानी पड़ती है तो मैं चाहूंगा जाते जाते एक और बात देवेंद्र जी से सुनेंगे अभी एक और आपको घटना में बताओ जी घटना कहूंगा क्योंकि एक एक एक प्रोग्राम प्रोग्राम प्रोग्राम था था हाँ। ये भजन का जो कहते हैं वो तो था था। के अंदर एक अच्छे का आए थे उस, उस समय पता नहीं कि उनके जैसे वो ताल के भी अच्छे जानकार थे लेकिन उस समय पता नहीं क्या तो उनके दिमाग में आया कि जो तबला जो बजा रहे थे उनको बोला कि भाई आप रूपक बजाना हाँ। अब रूपक होती है सात में ठीक है अब वो जैसे वो उन्होंने गाना स्टार्ट किया अब जो तबला उस तबला टाइम बजा रहा था उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया बड़े कलाकार तो तो बजा। <laughs> रूपक बजाने लगे तो उनको रोका बोले बेटा रूपक बजा तो उन्होंने तो मुझे मैं भी वहाँ पर सुनने के लिए बैठा था मैंने मैंने बोला रूपक तो बजा वो बार बार फरमाइश भी रूपक की कर रहे फिर मैंने बैठा बैठा वो गीत की जब काउंटिंग की तो वो टोटल सोलह मात्रा सोलह मात्रा के अब रूपक को आप बले डबल भी कर लो तो भी चौदह हो तो होती है ठीक है दो मात्रा का गैप आ जाता वो बार बार रोक लेते धीरे से फिर मैंने जो परफेक्ट इन तबले के बारे में तो बोले नहीं मैं सीख रहा हूँ तो मैंने बोले एक काम करो मैं त्रीताल का नाम सुना बोले हाँ मुझे आती है त्रीताल बजा मैंने एक काम करो त्रीताल आप इसमें डालो तो आपके एकदम परफेक्ट परफेक्ट बैठेगा तो जैसे ही वो त्रीतलने उत कभी ऐसी गलतियां हो जाती है ये बहुत ही अच्छा है हमको देवेंद्र जी ने फिर से एक बार मुझे अपनी तरफ आप सभी को सीखने को मिला यहाँ पर कई बार ऐसे हो जाता है की आपको जो सीख मिली होती है और वाले की जो चाहत होती है उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है वो कोई नाम बोल देगा फिर आप उस अनुसार बजाना शुरू कर जैसे अभी देवेंद्र जी उदाहरण दे रहे थे तो यहाँ पर थोड़ा सा होशियारी भी की बात हो सकती है थोड़ा समझदारी से अपने को काम लेना पड़ता है क्योंकि स्टेज पर वो चीजें नहीं होती है हम एक दूसरे से कभी कभी कंफर्ट बात भी नहीं कर पाते क्यूँकी स्टेज अरेंजमेंट कोई और होता है सिंगर कहीं और से आया होता है और तबला मास्टर बन आप कहीं और से गए होते हैं तो तीनों के जो रास्ते है बिल्कुल अलग अलग होते हैं और पहली बार ही वो स्टेज पे आपका मिलना होता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टेज पे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है उसी समय वो सिंगर एंट्री मार देता है और उसी समय वो लोग आ जाते हैं तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है कभी कभी लेकिन इसमें वही समझदारी वाली बात जो सर में बताया है वो चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं एक बार गीत के बोल सुन ले उसका ताल गिन ले बस उस मात्रा के अनुसार आपने बजा दिया तो वेल एंड गुड बहुत ही अच्छा तरह से वो चीजें मैनेज हो जाती है बस थोड़ी सी एक ये कि आप कितने उस समय अलर्ट होते हैं वो अलर्टनेस और आपका तबले की मास्टरी दोनों चीजें काम करती है और इसी तरह हमको जो है कभी भी स्टेज पे घबराना नहीं चाहिए बस उस चीज को थोड़ा देर के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग आप रियाज करते जाएंगे उतना आपके पास वो चीजें आती ही जाएगी ऐसा नहीं कि आपको वहां जाके ही सीखना पड़ेगा स्टेज पे आने के बाद वो चीजें एक्सपीरियंस करके ही सीख सकते ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा सा आप रियाज करते वक्त इन सारी चीजों को और छोटे छोटे प्रोग्राम जरूर आप बीच बीच में प्ले करते जाइए स्कूलों में जहां आपको टाइम मिलता है या इवेंट हो रहा है तो उसमें खुद होकर अपना नाम दीजिए ताकि आपको बजाने का मौका मिल जाए और आप उसमें बोल दीजिए सर मैं ये काम करने वाला हूँ तबला बजाने वाला तो आपको क्या हो जाएगा और वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी और स्टेज मैनेज का एक थोड़ा सा आइडिया लेकिन स्टेज का मैनेजमेंट कुछ अलग ही हो जाता है और उस समय भी थोड़ी सी चार्पनेस हमारे बुद्धि का एक तर्क वितर्क की बातें होती है वो थोड़ा सा समझना पड़ता है और वहां पर आप वो सारी चीजें पहले से ही आपके अंदर आ जाएगी स्कूल आप पढ़ रहे हैं या कॉलेज में आप है तो कॉलेज के इवेंट्स में आप अपना पार्टिसिपेंट लीजिए वहां पर आप तबले तालिम को दिखाइए लोगों के सामने सर बोलिए पांच मिनट का मेरा तबले का भी रखिए तो उसमें आप अपने हिसाब से बजा दीजिए सिंगल सोलो और उसमें लोगों को ज्ञान भी दीजिए थोड़ा सा वो ताल के बारे में बताते हुए राग के बारे में बताते हुए आप बजाइए पांच मिनट का आप स्टेज परफॉर्मेंस रहेगा तो उसमें काफी आपका जो है ना स्टेज फियर निकल जाएगा और काफी अच्छा आपको लगेगा क्योंकि आप पब्लिक के सामने जब बजाते हो आपका जो एनर्जी लेवल है वो हाई लेवल का हो जाता है और आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें भी बहुत परिवर्तन आ जाता है उसमें एक निखार आ जाती है तो इस तरह का प्रयोग आप करते रहिएगा और मुझे लगता है अब समय बहुत हो गया है आगे और भी इस सिलसिले को हम सुनेंगे और देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े रहे इस समय दादरा रूपक केरवा के बारे में बताया उसके साथ में इसके अलावा जो ताल होते हैं उनके बारे में बताया और साथ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तालों के बारे में उसके बाद हमने बात की कुछ स्टेज की बातें होती हैं जो हमने आज की है इस तरह की और भी बहुत सारी बातें आपसे होती रहेगी संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और अधिक जानकारी के लिए मैं चाहूँगा कि सर हमारा जो देवेंद्र जी हैं वो आपको नंबर बताए ताकि आपको कोई भी तबला बजाने में या ताल के बारे में या तबले की तालीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जरूर उनसे संपर्क कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा की वो अपना नंबर बताए मेरा नंबर है नाइन थ्री टू जीरो और एक और नंबर नोट कर लीजिए सेवन फाइव नाइन सेवन सिक्स थ्री सेवन टू जीरो सेवन एक और बात मैं बताना चाहूंगा सभी सुनने वालों को कि ये जो सेशन ये जो एपिसोड हमने किया है प्रत्यक्षताल और अप्रत्यक्षताल के बारे में इसको और भी एक बार रिपीट करेंगे और तबले के साथ में देवेंद्र जी हमारे साथ होंगे और इसी चीज को फिर से आपको कराएंगे ताकि आपके दिलो दिमाग में इन सारे तालों का फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और किस तरह से तबले पे ये बसता है उसको भी हम तबले के साथ इन सारी चीजों को फिर से एक बार रिपीट करेंगे नए अंदाज में तो सुनते रहिएगा रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर संगीत की दुनिया खास आपके लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट